पर ब्रह्मोपनिषद यह अथर्व अथर्वदिक उपनिषद है इसमें कुल बीस मंत्र है जिसमें पर ब्रह्म की प्राप्ति हेतु सन्यास धर्म का विस्तृत विवेचन किया गया है उपनिषद का शुभारम्भ महाशाल सौनक के उस प्रश्न से हुआ है जिसमें उन्होंने महर्षि पिपलाद से पूछा है कि संसार में उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थ इसके पूर्व कहाँ स्थित रहते हैं भगवान हिरण ने उन पदार्थों को किस प्रकार सृजित किया और वस्तुतः वे कौन हैं? महर्षि पिपलाद ने इसी प्रश्न का विशद विवेचन किया है तथा तो उस परम सत्ता को जो सृष्टि का आदिकारण है जानने के लिए अष्टकपाल अष्टांग योग का आश्रय लेना बताया है आगे चलकर सन्यास धर्म का अतिव प्रभावोत्पादक वर्णन किया गया है जिसमें सन्यासी को बाह्य यज्ञोपवीत और शिखा के स्थान पर आंतरिक यज्ञोपवीत एवं शिखा की अनिवार्यता बताई गई है साथ ही यह कहा गया है कि जिसने अग्नि में ज्ञान में शिखा और यज्ञोपवीत धारण किया है वही सच्चा साधक और मुक्ति का अधिकारी बनता है अंत में बाहरी प्रपंच में शिखा और यज्ञोपवीत का परित्याग करके प्रणव हंस ओंकार ब्रह्म रूपी शिखा और यज्ञोपवीत का आश्रय लेकर मोक्ष का अधिकारी बनने का निर्देश दिया गया है शांति पाठ भद्रम करद्रम पश्येक्ष चिरषुवागम सस्तनो यशे मे बदाजुस्ति स्वस्तिन इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति न साख्योरी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दा ओ शाति शांति शाति हरी ओं अथहैन महाशाल सौनको गिरस भगवत विधिवत उपसन्ना पृक्षे ब्रह्मपुर संितालु कथ सृज्य नित्त्मन एष महिमा विभज्य महिमा विभु कैश तस्म स होवाच एक सत्य ब्रवी ब्रह्म विद्याभ्य प्या प्राणेभ्यु विरज निष्क सुब्रम्चर विरज विभाति स नितीती मधुक राशिया अकर्मा स्वुरस्थित कर्मतर कर्षकवल फल मनोवती कर्म मर्म ज्ञाता कर्म, कर्म, मर्म कर्म को करो एक बार बुद्धिमान सौनक ने विधिवत समीप बैठकर अंगिरस अंगोत्रीय भगवान पिप्ला से पूछा क्या संसार में उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थ पहले दिव्य ब्रह्मपुर अर्थात भगवान हिरण्य के हृदयाकाश में प्रतिष्ठित होते हैं ये व्यापक महिमाशाली भगवान अपने अंदर से उन पदार्थों को यथा विभाग किस तरह सृजित करते हैं इन विभु की महिमा क्या है अर्थात ये वस्तुतः कौन है महर्षि पिपलाद ने उनसे कहा जो श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या मैं तुम तुमसे कहूँगा वह सत्य है यह सत्य इंद्रियों तथा प्राण अपान आदि दस प्राणों को अपने अपने विषय ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करता है यह पर्रह्मपुर में विरज रज आदि गुणत्रय के अभाव वाला और नि प्राण आदि नाम वाली सोलह कलाओं से रहित है इसी कारण शुभ स्वच्छ और अक्षर अविनाशी है जो गुणातीत होकर सुशोभित होता है वह जीव समूह के बंधन और मोक्ष का निर्माण करता होने से निर्मक कहलाता है इसी प्रकार जो निर्माता है वह परमात्मा परमात्माओं की अविद्या का समापन कर देता है जिससे वे शुद्ध चैतन्य उस परमात्मा का अनुभव अर्थात दर्शन कर पाते हैं वह पर ब्रह्म अपने ही स्थान में रहकर अकर्म कर्महीन स्वरूप में अवस्थित रहता है क्योंकि वह कृत कृत्य होता है अर्थात उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता वह पराग दृष्टि अर्थात विपरीत दृष्टि वाला व्यक्ति तो यह लोक और परलोक के फल प्राप्त करने की दृष्टि से विविध कर्म करता है और कृषक की भांति अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल प्राप्त करता है जो ज्ञानी कर्म के मर्म को कर्म को जन्म आदि का कारण जानकर कर्म करता है वह तो चित्त की शुद्धि के लिए परमेश्वर की आराधना रूप कर्म करता है जो मुनि अपने अतिरिक्त अपने को ब्रह्म मानकर अन्य भ्रम से मुक्ति चाहता है वह कर्म के मर्म को जानकर अर्थात कर्मानुसार ही उच्च नीच योनिया मिलती है यह जानकर अपने आश्रम के अनुरूप निष्काम कर्म करता है एकमात्र ब्रह्म में चित्त की लगाने वाला कौन ऐसा विवेकी है जो विविध प्रकार के कर्म जाल में फंस अपना अपकर्ष करता है अर्थात कोई नहीं इसका अश है कि निष्काम कर्म करने वाले को उसके कर्म सांसारिक विषयों में नहीं खींच सकते प्राणदेवता चार सर्वाड्य सुप्त सेनाकाशवत यथाश्यन थमाश्रिता जाति स्वयं कुलाल एवं ससुप्तम ब्रूता अयं च सर्वत्र हिरण्मये सर्वणम परेकोशे अमृता शेषाड़ित्र संचर तस्पाद ब्रह्म ऐसा तथो नठती अब्रूत अयर चर्विमे पे कोशे यथेस दिवत्त ये दिविषापुरुतकर्माशुभाशुभर लिप्यते यहाम आनंदमती तथा दिवस्व आनंदमिवादी देवे परम ज्योति ज्योतिषा ज्योतिरानंदय्तम तत्पर चित्त पर सब्रवर्णमाजाते स्रा भूयस्तेन मार्गेण स्वपनस्थन यलूका भाव था काम आजाते स्वरा तब आत्मानंदयती पर सीति तत्पर नापर त्यजती तदव कपाष्टक संध्या आ एस स्तन इवावलबते से अत्रागृतिशुभाशुभातिशुभाशुभर कर्म लतेदेव्य संगचिद्रूपुष प्रणमहंस परम ब्रह्म न प्राणहंस प्रणवो जीव आद्याता निवेदयतीद तत्क निवेदयती जीव से ब्रह्मत्वय त्रिपाद ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय बताते हुए ऋषि कहते हैं कि जीव के प्राणाधार रूप में विश्वादी सूर्यानंद भेद से प्राण के चार भेद होते हैं उन्हें प्राप्त करने वाली नाडियां भी चार प्रकार ही की होती है ये चार रमा अरमा इच्छा और पुनर्भवा नामक हैं। इनमें रमा और अरमा नाड़ियों का अवलंबन लेकर वह प्राण आकाशगामी श्यन बाज की तरह जागृत स्वप्न आदि के व्यवहार से थकित होकर सुषुभतावस्था में चला जाता है अर्थात जिस प्रकार श्यन आकाश में उड़ते उड़ते थक कर अपने घोसले में विश्राम हेतु चला जाता है उसी प्रकार जीव भी जाग्रत स्वपनादि प्रपंचों से थक कर दोनों नालियों का आश्रय लेकर सुसुप्ति में विश्रांति प्राप्त करता है वह जीव कभी कभी सुसुप्तावस्था में अन्यत्र भी भ्रमण करता है इस संदर्भ में बताते हैं यह वस्तुता अमृत रूप देवता सर्वत्र व्यापक हिरण्य प्रकोष अर्थात हृदयाकाश रमा आदि नाड़ी त्रय का आश्रय लेकर संचरण करता है उसके बाद उसका त्रिपाद रूप ब्रह्म ही शेष रह जाता है यह जीव प्राणवत्ता रूप देवता अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर तत्स्वरूप में स्थित रहकर मुक्त हो जाता है इस प्रकार जीव इस जागृत अवस्था के अतिरिक्त भी अन्य अवस्थाओं में अपनी स्वतंत्र सत्ता समझकर कर परिभ्रमण करता रहता है सर्वत्र सदैव हिरण्य में में वितरण करता हुआ भी स्वाज्ञानावरण वर्णा छन्न होकर जागृत आदि अवस्थ अवस्थाओं जागृत स्वप्न तो सुसुप्ति के गर्त में गिरता है अर्थात बंधन युक्त होता है जिस प्रकार कोई देवदत्त नामक व्यक्ति सहन की स्थिति में हो उसे कोई वेद से ताड़ित करे तो जागने के बाद वह पुनः नहीं सोता उसी प्रकार यह जीव ही श्रुतिरूप अर्थात वेदशास्त्रादि आचार्य द्वारा जागृत हो जाने पर पुनः अवस्थात्रय रूप गर्त में नहीं पड़ता और न ही इष्टापुर आदि शुभ शुभ कर्मों में लिप्त होता है इसी प्रकार जैसे बालक किसी वस्तु में विशेष आसक्ति न होने के कारण जो भी मिल जाए उसी को पाकर आनंदित होता रहता है उसी प्रकार यह जीव भी स्वप्न अथवा जागृत अवस्था में भी निरंतर आनंद का अनुभव करता है अथवा आनंद की ओर ही दौड़ता है अतः जो कोई रूप आचार्य की मुख से यह जान लेता है कि मैं परम ज्योति और आनंद का स्वरूप हूँ तथा परम ज्योति सूर्यादि की किरण हूँ प्रकाश हूँ अपने आप में आनंदित रहता हूँ इस प्रकार जिसका हृदय अर्थात चित्त उस पर ब्रह्म में तत्पर अर्थात समर्पित हो जाता है वह परमात्मा को प्राप्त कर आत्मा को तृप्त अर्थात आनंदित करता रहता है अथवा अपने आत्मस्वरूप आनंद स्वरूप में स्थित रहता है ईश्वर से शुभ अर्थात निर्विकल्प भाव उत्पन्न होता है जिससे चित्त प्रसन्न होता है इस प्रकार त्रिपुटी विरल निर्विकल्प समाधि का अनुभव करके स्वप्न स्थान में विश्राम करता है अर्थात त्रिपुटी विशिष्ट अखंडाकार वृत्ति से शीघ्र ही स्वप्नावस्था को प्राप्त कर तत्वमसी अहम ब्रह्मात्मी का अनुभव करके आत्मा को विश्राम प्रदान करता है जिस प्रकार जलू का जोक एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाती है उसी प्रकार यह विद्वान भी तुरंत जागरणस्थ और तुरंत स्वप्नस्थ हो जाता है पुनर्जागरण को त्याग कर फिर स्वप्नस्थ हो जाता है ईश्वर की कृपा से अवस्था विभाग से तीनों अवस्थाओं अर्थात जागृत स्वप्न सुसुप्ति में संचरण करने की इच्छा करने मात्र से वैसी स्थिति बन जाती है इस कारण यह जीव सविकल्प और निर्विकल्प समाधि से अपनी आत्मा को आनंदित करता है तत्पश्चात जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व में जो भेद सापेक्षत्व अर्थात अविद्या है उसका यह आत्मतत्व त्याग कर देता है इस प्रकार वह अविद्याित आत्मतत्व परब्रह्म अपर उस ब्रह्म से भिन्न कुछ न होने से का त्याग नहीं करता स्वयं विद्यमान रहता है यदि केवल श्रवणादि के माध्यम से निर्विशेष ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तो कपालाष्टक का आश्रय लेना चाहिए कपालाष्टक के आठ अंग हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इनके द्वारा अंतर के कलुष को शुद्ध करके ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए इस कपालाष्टक अष्टांग योग के द्वारा स्तन हृदय स्थान में स्थित केले के पुष्प कि भांति लटका रहता है जो योग के समय ऊपर उठता हुआ विकास को प्राप्त होता है इसमें ही इंद्र योनी अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग जिसे वेद योनी कहते हैं वह ईश्वर जागृत रहता है इस प्रकार जो अपने हृदय कमल में ईश्वर का ध्यान करता है वह शुभ अशुभ से परे होकर शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा कभी लिप्त नहीं होता वह देव कैसा है इस संदर्भ में बताते हैं वह अन्य देवों का संप्रसाद अर्थात अत्यंत दाता, अंतर्यामी असंग चैतन्य स्वरूप पुरुष प्रणव हंस ओंकार परब्रह्म है जो प्राण हंस नहीं है प्राण हंस से अभिप्राय मुख्य प्राण से है क्योंकि यह परब्रह्म प्रकरण है प्राण का नहीं प्रणव ही जीव है क्योंकि वह ओंकार के अवजों के आकार से समझा जाने वाला है वह जीवरूपी आद्य देवता कहा जाता है जो इस यथार्थता को इस प्रकार जानता है वह जीव ब्रह्म के भेद को कैसे निरूपित अर्थात निवेदित कर सकता है वह तो जीव और ब्रह्म का एकत्व ही प्रतिपादित करता है उनका भेद कभी स्मरण नहीं करता यह ऋषि ने योग के अष्टांगों को कपालाष्टक कहा है अपनी भावदृष्टि से ऋषि उसे एक कमल पुष्प की तरह अनुभव करते हैं जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से लटका हुआ बंद कमल ऊर्धमुख होकर खिल जाता है उसी प्रकार सुप्तावस्था में स्थित योग वृत्तियों ब्राह्मी चेतना के सहयोग से जागृत और ऊर्धमुखी होती है